की एक, एक और, और पेश पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है उपासना बिहार की बाल कहानी अंगूर मीठे हैं। एक लोमड़ी थी जो शहर में अकेली रहती थी एक दिन उसे अपने परिवार की बहुत याद आई उसने सोचा कि बहुत दिनों से मैं उनसे मिली भी नहीं हूँ तो जाकर मिलना चाहिए लोमड़ी तुरंत जंगल की ओर चल पड़ी जंगल के रास्ते में उसे अंगूर से लदा पेड़ दिखाई दिया अंगूर के पेड़ को देखते ही उसे वो कहावत याद गई जो लोमड़ियों की मूर्खता पर बनी थी कि अंगूर खट्टे हैं। इसी कहावत को लेकर लोमड़ियों की हमेशा खिल्ली उड़ाई जाती है तभी से आज तक कोई लोमड़ी यह नहीं जान सकी कि अंगूर का असली स्वाद कैसा होता है उसने सोचा कि ये अच्छा मौका है मैं अंगूर खाकर उसका स्वाद पता करूं और हमेशा के लिए इस कहावत का अंत कर दूं। साथ ही लोमड़ी जाति पर लगे इस कलंक को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया लेकिन अंगूर तो पेड़ में ऊंचाई पर लगे हुए थे इसे तोड़ा कैसे जाए यह बात लोमड़ी की समझ में आ ही नहीं रही थी उसको याद आया कि उसके पूर्वजों ने पेड़ की ऊंची टहनी पर लगे अंगूर को उछलकर तोड़ने की, की कई बार कोशिश की थी अंगूर तो टूटे तो नहीं बल्कि उनके दांत जरूर टूट गए थे लोमड़ी ने सोचा ये तरीका तो बहुत खतरनाक है इससे तो अपने आप को ही चोट लग सकती है। मुझे कुछ नया सोचना होगा तभी वहाँ एक गिलहरी आई उसे देखते ही लोमड़ी ने सोचा कि मुझे इसकी मदद देनी चाहिए लोमड़ी ने कहा गिलहरी बहन गिलहरी बहन मेरी मदद कर दो और मुझे अंगूर तोड़ कर दे दो ताकि मैं अंगूर खाऊंगी उसका स्वाद जानूंगी और अपनी जाति पर लगे कलम को भी डाल दूंगी गिलहरी बोली लोमड़ी दीदी मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बच्चे बहुत देर से भूखे हैं, मुझे उन्हें खाना खिलाना है ऐसा कहते हुए वह तेजी से पेड़ पर बने अपने घर में घुसने लगी। लोमड़ी ने कहा अच्छा बहन तुम तो इस पेड़ में रहती हो तो तुम्हें तो पता ही होगा कि अंगूर का स्वाद कैसा होता है मुझे कम से कम उसका स्वाद तो बताती जाओ गिलहरी ने कहा दीदी इसके स्वाद को बताया नहीं जा सकता जो खाता है उसे ही पता चलता है आरवा घर के अंदर चली गई। तभी पेड़ पर एक चिड़िया लोमड़ी ने प्रेम से कहा, चिड़िया बहन, चिड़िया बहन, बहन, अपनी नुकीली से अंगूर की एक डाली तोड़कर मुझे दे दो ताकि मैं अंगूर खाऊंगी उसका स्वाद जानूंगी और अपनी जाति पर लगे कलम को मिटा दूंगी चिड़िया ने कहा मैं छोटी सी जान मुझसे ये नहीं होगा कठिन काम और यहाँ कहकर वह फर से उड़ गई। लोमड़ी सोचती रही सोचती रही, रही कि ऐसा क्या किया जाए तभी उसे एक बिल्ली पेड़ की तरफ आती दिखाई दी जैसे ही बिल्ली पेड़ के थोड़ा नजदीक आई वहाँ लोमड़ी को देखकर वह बहुत घबरा गई और सर पर पैर रखकर भागी लोमड़ी ने उसे भागते देखा तो अपनी आवाज को नरम करते हुए कहा बिल्ली रानी बिल्ली रानी भागो मत मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी मेरी थोड़ी सी मदद कर दो तुम तो पेड़ में चढ़ सकती हो मुझे अंगूर तोड़ कर दे दो ताकि मैं अंगूर खाऊंगी उसका स्वाद जानूंगी, और अपनी जाति पर लगे कलम को मिटा दूंगी बिल्ली ने सोचा लोमड़ी है तो बहुत, बहुत चाला, चाला कर रही है मीठी मीठी बात फसना नहीं है मुझे उसके में। जाल में और फिर उसने कहा लोमड़ी बहन मेरे पैर में ना चोट लगी हुई है मैं पेड़, पेड़ पर नहीं चढ़ पाऊंगी हाथी दादा देखो इसी तरफ आ रहे हैं आप उनसे मदद क्यों नहीं मांग लेती हो और वह तेजी से भाग खड़ी हुई थोड़ी देर में ही हाथी, हाथी पेड़, पेड़ के पास पहुँचा लोमड़ी ने कहा हाथी दादा हाथी, हाथी दादा, आप दादा आप अपनी सूर से, से पेड़ की टहनी हिला दो ताकि, ताकि, ताकि मैं अंगूर खाऊंगी उसका स्वाद जानूगी और अपनी जाति पर लगे कलंक को मिटा दूंगी हाथी दादा बोले मुझे लगी है बहुत प्यास, मैं जा रहा हूँ झील के पास तुम्हारी मदद के लिए मेरे पास समय नहीं है यह कह कहकर हाथी दादा धम धम करते हुए वहाँ से चले गए लोमड़ी ने सोचा कोई किसी की मदद नहीं करता है मुझे अपनी मदद खुद ही करनी होगी पर करूँ तो करूँ कैसे बहुत देर तक लोमड़ी खड़े खड़े अंगूर तोड़ने के उपाय सोचती रही सोचती रही तभी उसे याद आया कि शहर में उसने एक बार देखा था कि एक बच्चे को ऊंची दीवार पर चढ़ना था तो उसने कई सारे पत्थर एक के ऊपर एक रखे और फिर वह पत्थरों के ऊपर चढ़कर दीवार पर चढ़ गया लोमड़ी देवी का दिमाग चल गया उसने तुरंत आसपास से बहुत सारे पत्थर इकट्ठे किए और उसे एक के ऊपर एक रखा फिर उन, उन पत्थरों पर चढ़ गई और टहनी के करीब, करीब पहुंच, पहुंच गई। उसने अपने पंजे को जोर से टहनी पर मारा जिससे बहुत सारे अंगूर नीचे गिर गए लोमड़ी ने गिरे हुए अंगूर में से एक अंगूर खाया और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी हमारे ऊपर लगा कलंक मिट गया हमारे ऊपर लगा कलंक मिट गया अंगूर खट्टे नहीं अंगुर तो मीठे है और हमारी इतनी पीढ़िया यही सोचती रही कि अंगूर खट्टे हैं। मैं अपने लोगों को ये मीठे अंगूर खिलाऊंगी और उसने गिरे हुए सारे अंगूर को एक पोटली में बांधा अपने और अपने घर की ओर बढ़ चली रास्ते में जो भी मिलता वो उससे एक ही बात कहती हमारे ऊपर लगा कलंग मिट गया हमारे ऊपर लगा कलंग मिट गया अंगूर खट्टे नहीं अंगूर मीठे हैं। अभी आप सुन रहे थे उपासना बिहार की बाल कहानी अंगूर मीठे हैं। वाचक स्वर भारती परिमल